के था की एक और पेशकश, दिव्य द्रिश्टी। दिव्य दृष्टि। दृष्टि के संसार में सुनते हैं बाल राम कथा की आगे की कथा अध्याय 8, सीता की खोज मायावी मारिज की पूरी चाल राम की समझ में आ गई। वे वे इस को विफल करने के लिए लिए तेज कदमों से कुटिया की तरफ भागे। मन में कई प्रश्न थे। थे। अब क्या होगा? एक डर वे आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर लक्ष्मण पर पड़ी लक्ष्मण को देखते ही राम की शंका और बढ़ गई वे सोचने लगे कि मायावी राक्षस ने सीता को मार डाला होगा या उसे उठाकर ले गया होगा कुटिया छोड़कर आने से राम लक्ष्मण पर पर काफी नाराज भी हुए पर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा दोनों भाई काफी डर गए थे लक्ष्मण ने राम के सामने अपनी सफाई दी देवी सीता के कटु वचन ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया राम ने लक्ष्मण से कहा तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अच्छा नहीं किया मेरा मन काफी चिंतित है पता नहीं सीता किस हाल में होगी राम सीता को पुकारते रहे पर आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो जाती थी यहाँ तक कि पशु पक्षियों की चहक भी लुप्त हो गई थी राम ने चारों ओर सीता की खोज की पर सीता का कहीं पता नहीं चला शोक से व्याकुल राम राम रोने लगे। राम गोदावरी नदी के पास गए उन्होंने नदी पेड़ पौधे हाथी शेर फूल चट्टान पत्थर जो भी राह में मिला सभी से सीता के बारे में पूछा वे अपने सुदबुद्ध खो बैठे थे शोक में वे यह भी भूल गए थे कि पेड़ पौधे तथा चट्टानें नहीं बोलती राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था विलाप करते हुए राम ने लक्ष्मण से कहा मैं सीता के बिना नहीं रह सकता तुम अयोध्या लौट जाओ मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा लक्ष्मण राम को समझाते हैं आप एक आदर्श पुरुष है आपको धैर्य रखना चाहिए हम लोग मिलकर सीता की खोज करेंगे राम, राम थोड़ा शांत हुए। थोड़ी देर बाद आश्रम के निकट हिरणों का एक झुंड आया। राम उन हिरणों से सीता का पता पूछने लगे उन्होंने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और दक्षिण की ओर भाग गए राम समझ गए कि सीता की खोज दक्षिण की ओर करनी चाहिए वन में भटकते हुए राम एक टूटे हुए रथ को देखकर असमंजस में पड़ गए। लक्ष्मण ने कहा, लगता है यहां कुछ देर पहले संघर्ष हुआ है ऐसा लगता है कि सीता किसी राक्षस के चंगुल में फंस गई है वहां से थोड़ी ही दूरी पर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा जटायु के पंख कटे हुए थे वह अंतिम सांसे गिन रहा था। उसी उसी ने ने राम को बताया। को बताया, रावण रावण सीता उठाकर ले गया है। से मैंने युद्ध किया, उसी ने मेरे पंख काट दिए। मैंने रावण को घायल कर दिया पर सीता को नहीं बचा सका रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर गया है इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। की अब वे लोग सीता की खोज में में आगे बढ़े। मार्ग अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए दोनों राजकुमार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए रास्ते में कबंध नामक राक्षस ने उन लोगों पर आक्रमण किया वह बहुत डरावना था उसकी जीभ सांप की तरह थी राम लक्ष्मण ने तलवार निकाली और एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए वह धरती पर गिरा और पूछा कि तुम लोग कौन हो राम ने बताया हम लोग अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है हम लोग उन्ही की खोज में निकले हैं राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुना था सामने देखकर काफी खुश हुआ उसने कहा कि मैं सीता के बारे में कुछ नहीं जानता फिर भी मैं तुम लोगों को सहायता का उपाय जरूर बता सकता हूँ लेकिन मेरा एक आग्रह है कि मेरा अंतिम संस्कार राम करे राम ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया और कबंध ने उन्हें बताया पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं आप उन्हीं के पास जाएं। वे अपनी वानरी सेना के साथ सीता को अवश्य खोज निकालेंगे इतना कहते हुए उसने राम लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। आप उससे अवश्य मिल लेना। इतना कहते हुए कबंध के प्राण निकल गए। राम उसका अंतिम संस्कार करके पंपा सरोवर की ओर चल पड़े वहां से वे लोग शबरी की कुटिया में गए उसकी आयु बहुत थी वह हर पल राम की प्रतीक्षा में अपनी आंखें खुली रखती थी राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत खुश हुई उनका स्वागत किया खाने को मीठे फल दिए तथा रहने को जगह दी राम ने सीता के विषय में पूछा उसने बताया कि आप सुग्रीव से मित्रता करिए उनके पास विलक्षण शक्ति वाले वानर हैं। अगले दिन राम लक्ष्मण सीता की खोज के लिए आगे बढ़े वे ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने गए बाल राम कथा की आगे की कथा आप जानेंगे अध्याय नौ में